महाभारत आश्रम वासिक पर्व एकादशोध्याय धृतराष्ट्र का विदुर के द्वारा युधिष्ठिर से साध्य के लिए धन मांगना अर्जुन की सहमति और भीमसेन का विरोध वै सम्पावाच तथोर जन जुष्टाया धृतराष्ट्रोम विकासुत विदुरं प्रेस यामासा युधिष्ठिर निवेशनम वै सम्पाणी कहते राजन तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब अंबिकानंदन धेत्राट ने विदुर जी को के महल में भेजा युधि ठीर हम महातेजा सर्व बुद्धिमता राजा के आज्ञा से अपने धर्म से कभी विचलित न होने वाले राजा युधिठिर के पास जाकर समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महा तेजस्वी विदुर ने इस प्रकार कहा धृतराष्ट्रो महाराजो वनवासा गमीष्यनवास की, की दीक्षा ले चुके हैं ऐसे कार्तिकी पूर्णिमा को जो की अब निकट आ पहुंची है वे वन की यात्रा करेंगे साम कुरेष्ठ किंचदर्थम अभिपति महात्मनः श्राद्ध मतंगे महात्म द्रोणी चांदीकुले इस समय भी तुमसे कुछ धन लेना चाहते हैं उनकी इच्छा है कि महात्मा भीष्म द्रोणाचार्य सोमदत्त बुद्धिमान बाल्िक और युद्ध में मारे गए अपने समस्त पुत्रों तथा अन्य का श्राद्ध करें। यदि जानी यदि तुम्हारी हो, उस नराधम का भी श्राद्ध करना चाहते हैं। है विदुर की सुनकर तथा पुत्र अर्जुन बड़े हुए और उनकी सराहना महातेजा दुर्योधन स्मरण परंतु महातेजस्वी भीम से इनके हृदय में उनके प्रति अमिट क्रोध जमा हुआ था उन्हें दुर्योधन के अत्याचारों का स्मरण हो आया अत उन्होंने की, की। अभिप्राय भीमसेन भीम के उस अभिप्राय को जानकर किटधारी अर्जुन कुछ विनीत हो उन ने इस प्रकार बोले भीम राजा पिता वृद्धो वनवासा दीक्षिता सर्वे साहिदेहिकं भैया भीम राजा धृष्टास् हमारे ताउ और पुरुष हैं इस समय वे वनवास की दीक्षा ले चुके हैं और जाने के पहले वे भीष्म आदिो का औदेहिक श्राद्ध कर लेना चाहते हैं भवता निर्जितम विम दातु मिझति कौरव भीस्मादि महाबाहो तनुतमर् महाबाहो कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गए धन को आपसे मांग कर उसे भीष्म आदि के लिए देना चाहते हैं अतः आपको इसके लिए स्वीकृति दे देनी चाहिए दृष्टिया महाबाहोध धितष्ट प्रयाचते याचितोय या पुरा पश्य कालस्य से पर महाबाहो सौभाग्य की बात है कि आज राजा धिताष्ट्र हम लोगों से धन की याचना करते हैं समय का उलट फिर तो देखिए पहले हम लोग जिनसे याचना करते थे आज वे ही हमसे याचना करते हैं युसौ पृथिव्या कृष्णाया भरता भूत नर विहतान गंतुमीपति एक दिन जो संपूर्ण भूमंडल का भरण पोषण करने वाले नरेश थे उनके सारे मंत्री और सहायक शत्रुओं द्वारा मार डाले गए और आज वे वन में जाना चाहते हैं माते नत्ष व्याघ्रदाना भवत दर्शनम अस्य मतोनत सधर्मस् महाभुज पुर सिंह अत आप उन्हें धन देने के सिवा दूसरा कोई दृष्टिकोण न अपनावे महाबाहो उनकी याचना ठुकरा देने से बढ़कर हमारे लिए और कोई कलंक की बात ना होगी उन्हें धन न देने से हमें अधर्म का भी भागी होना पड़ेगा राजानमोपय शिक्षस्वेष्ठ अर्स्त अभी दात वै नातुम भरत अपने बड़े भाई ऐश्वर्यशाली महाराज युद्धिष्टि के बर्ताव से शिक्षा ग्रहण करें भरतश्रेष्ठ आप भी दूसरों को देने के ही योग्य हैं दूसरों से लेने के योग्य नहीं एवं ब्रवाणम विभस्व धर्मराजप्यपूजयत भीमसे नु संक्रोध प्रोवाचेद वचस्तता ऐसी बात कहते हुए अर्जुन की धर्मराज रिश्ती ने भूरी भूरी प्रशंसा की तब भीम से कुपित होकर उनसे यह बात कही वयम भीषम दास्यामह प्रेत कार्यम तुण अहम सोमदे भूरी स्रवस एव बालिकाषि द्रोण से च महात्मन अन्य सर्वेश कुकर्णा दास्ती अर्जुन हम लोग स्वयं ही भीष्मा सोमदत्त भूरीश्रवा राजर्षि बाल्िक महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब संबंधियों का श्राद्ध करेंगे हमारी माता कुंती कर्ण के लिए पिंडदान माप्रादात वर्तते बुद्धि शत्र पुरुष सिंह मेरा यही विचार है कि कुवंशी राजा धित्राट उक्त महानुभाव का श्राद्ध न करे इसके लिए हमारे शत्रु हमारी निंदा न करें कष्टा कष्टतर जाम तो सर्वे दुर्योधनादय पृथ्वी कृष्णांस जिन कुलांगारों ने इस सारी पृथ्वी का विनाश करा डाला वे दुर्योधन आदि सब लोग भारी से भारी कष्ट में पड़ जाए कुमें से विस्मृत्य वैरम द्वादश वार्षिक अज्ञातवा द्रौपदी शोक तुम वह पुराना बारह वर्षों का वनवास और द्रौपदी के शोक को बढ़ाने वाला एक वर्ष का गहन अज्ञात सहसा भूल कैसे गए वह तृत राष्ट्रोचरोनोपरण भूषण साधम पांचा पुत्र्याम राजप्यवाण वह तदा द्रोण सोम उन दिनों धित राष्ट्र का हमारे प्रति स्नेह कहां चला गया था जब तुम्हारे आभरण एवं आभूषण उतार लिए गए और तुम काले मृगचर्म से अपने शरीर को ढक कर द्रौपदी के साथ राजा के समीप गए उस समय द्रोणाचार्य और भीष्मे सोम दत्त जी भी कहाँ चले गए थे जीवत न जीव तदा पिता ज्येष्ठ पितृत्व जब तुम सब लोग तेरह वर्षों तक वन में जंगली फल मूल खाकर किसी तरह जी रहे थे उन दिनों तुम्हारी ये ताऊ जी पिता के भाव से तुम्हारी ओर नहीं देखते थे यदेसा पार्थ क्या तुम उस बात भूलगि कुलाबुद्धि धृतराष्ट्र युवा आरम्भुजी बा बा पूता क्यािता है तमेववा करते देख। पुत्र राजा ने उन्हें डांट कर कहा चुप रहो इति श्री महाभारते आश्रम वास के परमि आश्रम वास इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ